आचार्य श्री पंच महाव्रत अहिंसा अपरिग्रह अचौर्य अकाम और अप्रमाद की साधना फलीभूत हो सके तथा व्यक्ति व समाज का सर्वागीण विकास हो सके इसमें आपके द्वारा प्रस्तावित नई संन्यास दृष्टि का क्या अनुदान हो सकता है कृपया इसे सविस्तार स्पष्ट करें अहिंसा अपरिग्रह अचौरी अकाम और अप्रमाद सन्यास की कला के आधारभूत सूत्र और सन्यास एक कला है समस्त जीवन ही एक कला है और केवल वे ही लोग सन्यास को उपलब्ध हो पाते हैं जो जीवन की कला में पारंगत हैं सन्यास जीवन के पार जाने वाली कला है जो जीवन को उसकी पूर्णता में अनुभव कर पाते हैं वे अनायास ही संन्यास में प्रवेश कर जाते हैं करना ही होगा वो जीवन का ही अगला कदम है परमात्मा संसार की सीढ़ी पर ही चढ़कर पहुंचा गया मंदिर पहली बात तो आपको ये स्पष्ट कर दू कि संसार और संन्यास में कोई भी विरोध नहीं है वे एक ही यात्रा के दो पड़ाव है संसार में ही सन्यास विकसित होता है और खिलता है सन्यास संसार की शत्रुता नहीं है बल्कि सन्यास संसार का प्रगाढ़ अनुभव है जितना ही जो संसार को अनुभव कर पाएगा वो पाएगा उसके पैर सन्यास की ओर बढ़ने शुरू हो गए जो जीवन को ही नहीं समझ पाते जो संसार के अनुभव में भी गहरे नहीं उतर पाते वे ही केवल सन्यास से दूर रह जाते हैं इसलिए पहली बात तो स्पष्ट आपको कर दूं मेरी दृष्टि में सन्यास का फूल संसार के बीच में ही खिलता है उसकी संसार से शत्रुता नहीं संसार का अतिक्रमण है सन्यास उसके भी पार चले जाना है सुख को खोजते खोजते जब व्यक्ति पाता है कि सुख मिलता नहीं वरण जितना सुख को खोजता है उतने ही दुख में गिर जाता है शांति को चाहते चाहते जब व्यक्ति पाता है कि शांति मिलती नहीं वरण शांति की चाह और भी गहरी अशांति को जन्म दे जाती है धन को खोजते खोजते पाता है कि निर्धनता भीतर की और घनीभूत हो जाती है तब जीवन में संसार के पार आंख उठनी शुरू होती वो जो संसार के पार आंखों का उठना है उसका नाम संन्यास इसलिए जो पांच सूत्र जिनकी हम यहां चर्चा कर रहे हैं ठीक से समझें, तो सन्यास के ही सूत्र हैं। और जिसकी आंखें संसार के पार उठनी शुरू हुई नहीं उसके किसी भी काम के नहीं मुझे बहुत से मित्रों ने आके कहा कि बात कुछ गहरी है और हमारे सिर के ऊपर से निकल जाती है तो मैंने उनसे कहा थोड़ा अपने सिर को ऊंचा करो ताकि सिर के ऊपर से ना निकल जाए जिनकी आंखें संसार के जरा भी ऊपर उठती हैं, उनके सिर ऊंचे हो जाते हैं और तब ये बातें सिर के ऊपर से नहीं निकलेंगी हृदय के गहरे में प्रवेश कर जाएंगी ये बातें गहरी कम ऊंची ज्यादा है असल में ऊंचाई ही गहराई भी बन जाती और ऊंची अपने आप में नहीं है हम बहुत नीचे संसार में गड़े हुए खड़े हैं इसलिए ऊंची मालूम पड़ती है ऊंचाई सापेक्ष रिलेटिव और एक बात ध्यान रहे कि संसार से थोड़ा ऊपर ना उठें संसार से ऊपर थोड़ा ना देखें रहें संसार में हर्ज नहीं जमीन पर खड़े होकर भी आकाश के तारे देखे जा सकते हैं खड़े रहे संसार में लेकिन आंखें थोड़ी ऊपर उठ जाएं तो ये सारी बातें बड़ी सरल दिखाई पड़नी शुरू होती वरण यही बातें तब सरल मालूम पड़ती हैं। संसार की बातें रोज कठिन होती चली जाती है कठिन होंगी ही क्योंकि जिनका अंतिम फल सिवाय दुख के और जिनकी अंतिम परिणति सिवाय अज्ञान के और जिनका अंतिम निष्कर्ष सिवाय गहन अंधकार के कुछ भी ना होता हो वे बातें सरल नहीं हो सकती जटिल हैं बहुत दिखाई कुछ पड़ती है कुछ भ्रम कुछ पैदा होता है सत्य कुछ और है। लेकिन हम संसार में इस भांति खोए होते हैं कि और कोई सत्य हो सकता है इसकी कल्पना भी नहीं उठती मैंने सुना है एक फ्रेंच उपन्यासकार बाल्जक के पास कोई व्यक्ति मिलने गया था तो वो बाल्जक से उसके उपन्यास के पात्रों के संबंध में बात कर रहा था फिर बात उपन्यास के पात्रों पर चलते चलते धीरे धीरे राजनीतिक नेताओं पर और देश की राजनीति पर चली गई थोड़ी देर बालजाक बात करता रहा और फिर उसने कहा माफ करिए लेटस कम बैक टू द रियलिटी अगेन अब हमें असली बातों पर फिर वापस लौट आना चाहिए और बालजाक जाग ने अपने उपन्यास के पात्रों की बात फिर से शुरू कर दी बालजाक के लिए उसके उपन्यास के पात्र रियलिटी यथार्थ और जिंदगी के मंच पर सच में जो पात्र खड़े हैं वे अयथार्थ है बालजाक ने कहा छोड़ो अयथार्थ बातों को हमें अपनी यथार्थ बातों पर फिर से वापस लौटाना चाहिए बालजाक उपन्यासकार है उसके लिए उपन्यास के पात्र सत्य मालूम होते हैं जीवंत व्यक्तियों से भी ज्यादा हम जिस संसार में इतने डूबे खड़े हैं वहां हमें संसार के अतिरिक्त और कुछ भी सत्य दिखाई नहीं पड़ता है यद्यपि जिन्होंने भी ऊपर आंख उठाकर देखा है उनके ऊपर आंख उठाते ही संसार एक अयथार्थ हो जाता है एक अनरियलिटी हो जाता है सन्यास का अर्थ है संसार के ऊपर आंख उठाना संसार सब कुछ नहीं है उसके पार भी कुछ है उसकी तरफ खोज में गई आंखों का नाम सन्यास है कुछ बातें आपको कहूं तो स्पष्ट हो सके ऐसा सन्यास करीब करीब पृथ्वी से विदा होने के करीब है क्योंकि अब तक सन्यासी संसार से टूटकर जिया है और अब भविष्य में ऐसे सन्यास की कोई भी संभावना बाकी नहीं रह जाएगी जो संसार से टूटकर जी सके इसलिए रूस से सन्यासी विदा हो गए चीन से सन्यासी विदा किया जा रहा है आधी दुनिया सन्यासी से खाली हो गई शेष आधी दुनिया कितने दिन तक सन्यासी के साथ रहेगी कहना मुश्किल इस पूरी पृथ्वी पर ये हमारी सदी शायद सन्यास की अंतिम सदी होगी यदि सन्यास को नए अर्थ और नए डायमेंशन और नए आयाम न दिए जा सके ये सन्यास विदा क्यों हो रहा है संसार से तोड़कर जिस चीज को हमने अब तक बचा रखा था वो हाट हाउस प्लांट था वो संसार के धक्कों को अब नहीं सह पा रहा है और जिस समाज ने सन्यासी को संसार से तोड़कर जिंदा रखा था वो समाज ही मिटने के करीब आ गया है तो अब उस समाज के द्वारा नियमित सन्यास की व्यवस्था और संस्था भी बच नहीं सकती जब समाज ही पूरा रूपांतरित होता है तो उसकी सारी विधाये और उसके सारे आयाम टूट जाते हैं। जिस समाज में राजा थे महाराजा थे वो समाज मिट गया राजा महाराजा मिट गए राजा महाराजा के साथ उस समाज के दरबार में पाला हुआ कवि मिट गया जो समाज कल तक था जिसने सन्यासी को पाला था वो समाज विदा हो रहा है वो समाज बचने वाला नहीं सन्यासी भी बच नहीं सकेगा यदि सन्यासी भी नए रूप स्वीकार न कर सके तो एक बात जो मेरी दृष्टि में बहुत महत्वपूर्ण मालूम पड़ती है वो ये कि सन्यास को बचाना तो अत्यंत जरूरी है वो जीवन की गहरी से गहरी सुगंध है वो जीवन का बड़े से बड़ा सत्य है तो उसे संसार से जोड़ना जरूरी है अब सन्यासी संसार के बाहर नहीं जी सकेगा अब उसे संसार में बीच बाजार में दुकान पे दफ्तर में जीना होगा तो ही बच सकता है अब सन्यासी अनप्रोडक्टिव होकर अनुत्पादक होकर नहीं जी सकेगा अब उसे जीवन की उत्पादकता में भागीदार होना पड़ेगा अब सन्यासी दूसरों पर निर्भर होकर नहीं जी सकेगा अब उसे स्वानिर्भर ही होना पड़ेगा फिर मुझे समझ में भी नहीं आता कि कोई जरूरत भी नहीं है कि आदमी संसार को छोड़ के भाग जाए तभी सन्यास उसके जीवन में फल सके अनिवार्य भी नहीं सच तो यह है कि जहां जीवन की सघनता है वहीं सन्यास की कसौटी भी है जहां जीवन घना संघर्ष है वहीं सन्यास के साक्षी भाव का आनंद भी है जहां जीवन अपनी सारी दुर्गंधों में वही सन्यास का जब फूल खिलता है तभी उसके सुगंध की परीक्षा भी है। और संसार में बड़ी ही आसानी से सन्यास का फूल खिल सकता है एक बार हमें ख्याल आ जाए कि सन्यास क्या है तो घर से परिवार से पत्नी से बच्चे से दुकान से दफ्तर से भागने की कोई भी जरूरत नहीं रह जाती और जो सन्यास भाग कर ही बस सकता है वो बहुत कमजोर सन्यास है वैसा सन्यास अब आगे नहीं बस सकेगा अब हिम्मतवर साहसी सन्यासी की जरूरत है जो जिंदगी के बीच खड़ा होकर सन्यासी है जहां है व्यक्ति वहीं रूपांतरित हो सकता है रूपांतरण परिस्थिति का नहीं है रूपांतरण मनस्थिति का है रूपांतरण बाहर का नहीं है रूपांतरण भीतर का है रूपांतरण संबंधों का नहीं है रूपांतरण उस व्यक्तित्व का है जो संबंधित होता है ने एक छोटी सी घटना लिखी लिखा है एक घर में एक व्यक्ति मरनासन्न पड़ा है मर रहा है उसकी पत्नी छाती पीट कर रो रही है पास में डॉक्टर खड़ा है आदमी प्रतिष्ठित है सम्मानित है अखबार का रिपोर्टर आके खड़ा है मरने की खबर अखबार में देने के लिए रिपोर्टर के साथ अखबार के एक चित्रकार भी आ गया है वो आदमी को मरते हुए देखना चाहता है उसे मृत्यु की एक पेंटिंग बनानी है एक चित्र बनाना पत्नी छाती पीट के रो रही है डॉक्टर खड़ा हुआ उदास मालूम पड़ रहा है हरा हुआ पराजित प्रोफेशनल हार हो गई है उसकी जिसे बचाना था उसे नहीं बचा पा रहा है पत्रकार अपनी डायरी पर कलम लिए खड़ा है कि जैसे वो मरे टाइम लिख ले और दफ्तर भागे चित्रकार खड़े होकर गौर से देख रहा है एक ही घटना घट गट रही है उस कमरे में एक आदमी का मरना हो रहा है लेकिन पत्नी को डॉक्टर को पत्रकार को चित्रकार को एक घटना नहीं घट रही चार घटनाएं घट रही पत्नी के लिए सिर्फ कोई मर रहा है ऐसा नहीं पत्नी खुद भी मर रही है यह पत्नी के लिए कोई दृश्य नहीं है जो बाहर घटित हो रहा है ये उसके प्राणों के प्राणों में घटित हो रहा है यह कोई और नहीं मर रहा है वो स्वयं मर रही अब वो दोबारा वही नहीं हो सकेगी जो इस पति के साथ थी उसका कुछ मर ही जाएगा सदा के लिए जिसमें अब शायद फिर कभी अंकुर नहीं फूट सकेंगे पति नहीं मर रहा है उसके हृदय का एक कोना ही मर रहा है पत्नी इन्वॉल्व है वो पूरा का पूरा इस दृश्य के भीतर है इस पत्नी और इस पति के बीच फासला बहुत ही कम है डॉक्टर के लिए भीतर कोई भी नहीं मर रहा है बाहर कोई मर रहा है लेकिन डॉक्टर भी उदास है दुखी नहीं क्योंकि जिसे उसे बचाने का काम था उसे वो बचा नहीं सका पत्नी के लिए हृदय में कुछ मर रहा है डॉक्टर के लिए बुद्धि में कुछ मरने की क्रिया हो रही वो सोच रहा है कि क्या और दवाएं दे सकता था तो बच सकता था क्या इंजेक्शन जो दिए थे वो ठीक नहीं थे क्या मेरी डायग्नोसिस में कहीं कोई भूल हो गई निदान कहीं चूक गया है अब दोबारा कोई मरीज इस बीमारी से मरता होगा तो मुझे क्या करना है डॉक्टर के हृदय से उस मरीज के मरने का कोई भी संबंध नहीं है उसके मस्तिष्क जरूर बहुत कुछ चल रहा है पत्रकार को इतना भी नहीं चल रहा है वो बार बार घड़ी देख रहा है कि वो, मर तो वो टाइम नोट कर ले और जाके दफ्तर में खबर करते दे उसके मस्तिष्क में भी कुछ नहीं चल रहा है वो एक काम कर रहा है बाहर खड़ा है दूर लेकिन थोड़ा सा संबंध है उसका वो इतना सा संबंध है उसका कि इस आदमी के मरने की खबर उसे दे देनी दे दे उसका इतना संबंध है कि ये कब मरता है किस वक्त मरता है वो मरने की वो भी प्रतीक्षा कर रहा है चित्रकार के लिए आदमी मर रहा है नहीं मर रहा है इससे कोई संबंध ही नहीं वो उस आदमी के चेहरे पर आगे कालिमा को अध्ययन कर रहा है उस आदमी के चेहरे पर मृत्यु के क्षण में जीवन की जो अंतिम ज्योति झलकेगी उसे देख रहा है वो कमरे में घिरते हुए अंधेरे को देख रहा है वो चारों तरफ से मौत के साय ने उस कमरे को पकड़ लिया उसे देख रहा है उसके लिए आदमी के मरने की वो घटना रंगों का एक खेल वो रंगों को पकड़ रहा है क्योंकि उसे एक मृत्यु का चित्र बनाना है वो आदमी बिल्कुल आउटसाइडर है उसे कोई भी लेना देना नहीं है यह आदमी मरे कि दूसरा आदमी मरे कि तीसरा आदमी मरे कोई फर्क नहीं पड़ता है वो पत्नी मरे वो डॉक्टर मरे पत्रकार मरे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या रूप है वो उसे पकड़ने में लगा है मृत्यु से उसका कोई भी संबंध नहीं परिस्थिति एक है लेकिन मनस्थिति चार है चार हजार भी हो सकती है जीवन वही है संसारी का भी सन्यासी का भी मनस्थिति भिन्न है वही सब घटेगा जो घट रहा है वही दुकान चलेगी वही पत्नी होगी वही बेटे होंगे वही पति होगा लेकिन सन्यासी की मनस्थिति और है वो जिंदगी को किन्हीं और दृष्टिकोणों से देखने की कोशिश कर रहा है संसारी की मनस्थिति और है सन्यास और संसार मनस्थितियां मेंटल एटीट्यूड से इसलिए परिस्थितियों से भागने की कोई भी जरूरत नहीं परिस्थितियों को बदलने की कोई भी जरूरत नहीं और बड़े आश्चर्य की बात है कि जब मनस्थिति बदलती है तो परिस्थिति वही नहीं रह जाती क्योंकि परिस्थिति वैसी ही दिखाई पड़ने लगती है जैसी मनस्थिति होती है जो आदमी संसार छोड़ के भाग के सन्यासी हो रहा है वो भी अभी संसारी है क्योंकि उसका भी विश्वास परिस्थिति पर है वो भी सोचता है परिस्थिति बदल लूंगा तो सब बदल जाएगा वो अभी संसारी है सन्यासी वह है जो कहता है मनस्थिति बदलेगी तो सब बदल जाएगा मनस्थिति बदलेगी सब बदल जाएगा ऐसा जिसका भरोसा ऐसी जिसकी समझ वह आदमी संन्यासी है और जो सोचता है परिस्थिति बदल जाएगी तो सब बदल जाएगा ऐसी मनस्थिति संसारी की है वो आदमी संसारी मेरा जोर परिस्थिति पर बिल्कुल नहीं मनस्थिति पर है एक ऐसा सन्यासी बच सकता है और मैं कहना चाहता हूं कि सन्यास बचाने जैसी चीज पश्चिम ने विज्ञान दिया है वो पश्चिम का कंट्रीब्यूशन है मनुष्य के लिए पूरब ने सन्यास दिया है वो पूरब का कंट्रीब्यूशन है संसार के लिए जगत को पूरब ने जो श्रेष्ठतम दिया है वो सन्यास है जो श्रेष्ठतम व्यक्ति दिए हैं वो बुद्ध है वो महावीर है वो, वो कृष्ण है वो क्राइस्ट है मोहम्मद है ये सब पूरब के लोग हैं क्राइस्ट भी पश्चिम के आदमी नहीं है। ये सब एशिया से आए हुए लोग हैं शायद आपको पता ना हो कि ये एशिया शब्द कहां से आ गया बहुत पुराना शब्द थे कोई आज से छह हजार साल पुराना शब्द थे और बेबीलोन में पहली दफा इस शब्द का जन्म हुआ बेबीलोनियन भाषा में एक शब्द है असु। असु एशिया बना असु का मतलब होता है सूर्य का उगता हुआ देश जो जापान का अर्थ है वही एशिया का अर्थ भी है जहां से सूर्य उगता है जिस जगह से सूर्य उगा है वहीं से जगत को सारे सन्यासी मिले यूरोप शब्द का ठीक इससे मतलब है यूरोप शब्द भी असीयन भाषा का शब्द है वो जिस शब्द से बना है और एक संध्या अंधेरे का जहां सूर्यास्त होता है वो जो सूर्यास्त के देश है उनसे विज्ञान मिला है वैज्ञानिक मिला है जो पूर्वोदय के देश है सुबह के उनसे सन्यास मिला है इस जगत को अब तक जो दो बड़े से बड़ी देन मिली हैं, दोनों छोरों से वो एक विज्ञान की है स्वभावता विज्ञान वही मिल सकता है जहां भौतिक की खोज हो स्वभावता संन्यास वही मिल सकता है जहां अभौतिक की खोज विज्ञान वही मिल सकता है जहां पदार्थ की गहराइयों में उतरने की चेष्टा हो और सन्यास वही मिल सकता है जहां परमात्मा की गहराइयों में उतरने की चेष्टा हो जो अंधेरे से लड़ेंगे वो विज्ञान को जन्म देंगे और जो सुबह के प्रकाश को प्रेम करेंगे वे परमात्मा की खोज पर निकल जाते हैं। ये जो पूरब से संन्यास मिला है ये संन्यास खो सकता है भविष्य में क्योंकि सन्यास की अब तक जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था के मूल आधार टूट गए हैं इसलिए मैं देखता हूं इस सन्यास को बचाया जाना जरूरी है और ये बचाया जाएगा अब आश्रमों में नहीं वनों में नहीं हिमालय पर नहीं वो तिब्बत का सन्यासी नष्ट हो गया शायद गहरे से सन्यासी तिब्बत के पास था लेकिन वो विदा हो रहा है वो विदा हो जाएगा वो बच नहीं सकता अब सन्यासी बचेगा फैक्ट्री में दुकान में बाजार में स्कूल में यूनिवर्सिटी में जिंदगी जहां है अब सन्यासी को वहीं खड़ा हो जाना पड़ेगा और सन्यासी जगह बदल ले इसमें बहुत अर्चन नहीं है, सन्यास नहीं मिटना चाहिए इसलिए मैं जिंदगी को भीतर से सन्यासी देने के पक्ष में हूं जो जहा है वही सन्यासी हो जाए सिर्फ रुख बदले मनस्थिति बदले हिंसा की जगह अहिंसा उसकी मनस्थिति बनाए परिग्रह की जगह अपरिग्रह उसकी समझ बने चोरी की जगह अचोरी उसका आनंद हो काम की जगह अकाम पर उसकी दृष्टि बढ़ती चली जाए प्रमाद की जगह अप्रमात उसकी साधना बने तो व्यक्ति जहां है जिस जगह है वही मनस्थिति बदल जाएगी और सब बदल जाता है इसलिए मैं जिन्हें सन्यासी कह रहा हूं वे जगत से भागे हुए लोग नहीं है वे जहां हैं वहीं रहेंगे और ये बड़े मजे की बात है आज तो जगत से भागना ज्यादा आसान है आज जगत में खड़े होकर सन्यास लेना बहुत कठिन है भाग जाने में तो अर्चन नहीं है लेकिन एक आदमी जूते की दुकान करता है और वहीं सन्यासी हो गया है तब तो बड़ी अर्चन है क्योंकि दुकान वही रहेगी ग्राहक वही रहेंगे जूता वही रहेगा बेचना वही है बेचने वाला लेने वाला सब वही है और एक आदमी अपनी पूरी मन स्थिति बदलकर वहां जी रहा है सब पुराना है सिर्फ एक मन बदलने की आकांक्षा से भरा है इस सब पुराने के बीच इस मन को बदलने में बड़ी द्रूता होगी यही तपश्चर्या है इस तपस्या से गुजरना अद्भुत अनुभव है और ध्यान रहे जितना सस्ता संन्यास मिल जाए उतना ही गहरा नहीं हो पाता जितना महंगा मिले उतना ही गहरा हो जाता है संसार में खड़े होकर सन्यासी होना बड़ी तपस्या की बात है। एक दूसरी बात अब तक सन्यास एक इंस्टीट्यूशनलाइज एक संस्थागत व्यवस्था हो गई थी और सन्यास कभी भी इंस्टीट्यूशन संस्था नहीं बन सकता और जब भी संन्यास संस्था बनेगा तब संन्यास की जो खूबी है जो रस है जो उसका रहस्य है वो सब विदा हो जाए संन्यास को जैसे ही संस्था बनाया जाता है वैसे ही संन्यास मर जाता है संन्यास व्यक्तिगत अनुभूति है संन्यास एक एक व्यक्ति के भीतर खिलता है जैसे प्रेम खिलता है अब प्रेम को कोई संस्था नहीं बना सकता प्रेम एक एक व्यक्ति के जीवन में खिलता है और फैलता है ऐसे ही सन्यास परमात्मा का प्रेम है वो भी एक एक व्यक्ति के जीवन में खिलता है और फैलता है इसलिए सन्यासियों की संस्थाओं की कोई भी जरूरत नहीं है संस्थागत सन्यासी सन्यासी नहीं रह जाता असल में संस्था हम बनाते ही इसलिए है सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी के लिए और सन्यासी है वो जिसने असुरक्षा में खतरे में जीने का प्रण लिया जो खतरे में असुरक्षा में जीने की हिम्मत जुटा रहा है इसलिए आगे सन्यास संस्था से बंधा हुआ नहीं हो सकता है व्यक्तिगत होगा व्यक्तिगत मौज होगी संस्था जब भी सन्यास बनेगा तो सन्यास में एक, एक बहुत ही बेहूदी जुड़ जाएगी और वो ये होगी कि सन्यास में एंट्रेंस तो होगा एग्जिट नहीं होगा सन्यास के मंदिर में प्रवेश तो होगा लेकिन बाहर निकलने का कोई द्वार ना होगा और जिस जगह पे भी प्रवेश और बाहर निकलने का द्वार ना हो वो चाहे मंदिर ही क्यों ना हो वो बहुत थोड़े दिनों में काराग्रह हो जाता है क्योंकि वहां परतंत्रता निश्चित हो जाती है इसलिए मैं सन्यासी को उसके व्यक्तिगत निर्णय पे छोड़ता हूँ वो उसकी मौज है कि वो सन्यासी का निर्णय लेता है कल वो वापिस लौट जाना चाहता है अपनी सहज सहज परिस्थिति सहज मनस्थिति में तो इस जगत में कोई भी उसकी निंदा करने को नहीं होना चाहिए निंदा का कोई कारण नहीं है उसकी व्यक्तिगत व्यक्तिगत बात थी उसने निर्णय लिया या वो वापस लौट जाए इसके दोहरे परिणाम होंगे बहुत ज़्यादा लोग ले सकते हैं अगर उन्हें यह निर्णय हो कि कल अगर उन्हें ठीक ना पड़े तो अपनी मनस्थिति के निर्णय को वापस लौटा सकते हैं और सोने फिर लगे की हिम्मत अब ज्यादा है अब हम फिर प्रयोग कर सकते हैं तो फिर वापिस लौट सकते हैं संन्यास संस्थाबद्ध तो फिर दुराग्रह शुरू होता है कि कोई सन्यासी वापस नहीं लौट सकता और जब सन्यासी वापस नहीं लौट सकता तो सब सन्यासों की संस्थाएं काराग्रह बन जाती हैं क्योंकि जाते वक्त व्यक्ति को बहुत कुछ पता नहीं होता बहुत कुछ तो जाके ही पता चलता है भीतर से कि क्या है और जब भीतर से पता चलता है तब वो लौटने की स्वतंत्रता खो हो चुका होता है इसलिए मैं सैकड़ों सन्यासियों को जानता हूं जो दुखी है क्योंकि वे वापिस नहीं लौट सकते और सन्यास कोई काराग्रह नहीं होना चाहिए इसलिए दूसरा सूत्र इस नए सन्यास की धारणा में मैं जोड़ना चाहता हूं वो ये कि सन्यास व्यक्तिगत निर्णय है उसके ऊपर किसी दूसरे का न कोई दबाव है ना किसी दूसरे से उसका कोई संबंध है ये एक व्यक्ति की अपनी सूझ है ये एक व्यक्ति की अपनी अंतर्दृष्टि है वो जाए लौटे और इसी के साथ एक और बात पीरियडिकल रेनसिएशन के संबंध में कहना चाहता हूँ इसलिए मैं मानता हूं प्रत्येक व्यक्ति को आजीवन सन्यास का आग्रह नहीं लेना चाहिए असल में आजीवन के लिए आज कोई निर्णय लिया भी नहीं जा सकता कल का क्या भरोसा कल के लिए मैं क्या कह सकता हूं आज जो मुझे ठीक लगता है कल गलत लग सकता है और अगर मैं पूरे जीवन का निर्णय लेता हूं तो उसका मतलब यह हुआ कम अनुभवी आदमी ने ज्यादा अनुभवी आदमी के लिए निर्णय लिया मैं 20 साल बाद ज्यादा अनुभवी हो जाऊंगा 20 साल पहले का मेरा निर्णय 20 साल बाद के ज्यादा अनुभवी आदमी की छाती पर पत्थर बन जाएगा बच्चे के निर्णय बूढ़े के लिए लागू नहीं होने चाहिए लेकिन 10 साल का बच्चा संन्यास ले सकता है और सत्तर साल का बूढ़ा फिर जिंदगी भर पछता सकता है क्योंकि वह आजीवन है नहीं कोई संन्यास आजीवन नहीं हो सकता इस जीवन में सभी चीजें सभी चीजें सावधिक पीरियोडिकल हैं और सन्यास जैसी कीमती चीज तो सिर्फ अवधिगत होनी चाहिए एक व्यक्ति लेता है जानने के लिए जिज्ञासा के लिए खोज के लिए अगर सन्यास में कुछ रस है तो सन्यास रोक लेगा वो दूसरी बात है लेकिन आप अपने निर्णय से जबरदस्ती रुकेंगे तो संन्यास के रस पे आपका भरोसा नहीं तो मैं तो मानता हूं जो व्यक्ति एक बार सन्यास में जाएगा लौटेगा नहीं लेकिन ये सन्यास के अनुभव में सामर्थ्य होनी चाहिए कि ना लौटे ये सिर्फ कसम और नियम और ला और कानून नहीं होना चाहिए लेकिन व्यक्ति को तो यही भाव से सन्यास में प्रवेश करना चाहिए कि मैं मुक्त प्रवेश करता हूं कल अगर मुझे लगे कि प्रवेश गलत हुआ निर्णय भूल था तो मैं वापिस लौट सकता हूं हर आदमी को अपने भूल से सीखने का हक होना चाहिए और भूल से ही सीख मिलती है इस दुनिया में सीखने का को और कोई उपाय भी नहीं लेकिन जहां भूल परमानेंट करनी पड़ती हो कि हम उससे सीख ही ना सके फिर वहां जिंदगी में ज्ञान की जगह अज्ञान आरोपित हो जाता है इसलिए आजीवन सन्यास ने सन्यासी को ज्ञानी कम अज्ञानी बनाने में ज्यादा सहयोग दिया है दो तो मुल्क है पृथ्वी पर जरूर जहां पीरियडिकल डिनिएशन की अलग व्यवस्था है आजीवन सन्यास की व्यवस्था भी है बर्मा में थाईलैंड में और सावधि सन्यास की व्यवस्था भी है कोई व्यक्ति में, साल में तीन महीने के लिए सन्यासी हो जाता है इसलिए बर्मा में लाखों लोग मिल जाएंगे जो सन्यासी रह चुके हैं कोई तीन महीने को कोई छह महीने को कोई साल भर को फिर दो चार वर्ष में सुविधा होती है वो आदमी फिर तीन चार महीने के लिए सन्यास की दुनिया में चला जाता है एक आदमी अगर अपने 40 साल के अनुभव की जिंदगी में 10 बार महीने महीने भर के लिए भी सन्यासी हो जाए तो मरते वक्त वो वही आदमी नहीं होगा जो वो आदमी होगा जिसने कभी सन्यास की जिंदगी में प्रवेश नहीं किया साल में अगर एक महीने के लिए भी कोई सन्यासी हो जाए तो वो आदमी वही नहीं लौटेगा जो था बाकी आने वाले 11 महीने वर्ष के दूसरे हो जाने वाले सारी जिंदगी तो व्यक्ति के भीतर से निकलती तो, तो मानता हूं आजीवन लेने की जरूरत ही नहीं है आजीवन हो जाए ये सौभाग्य आजीवन फैल जाए ये परमात्मा की कृपा लेकिन अपनी तरफ से तो एक पल का निर्णय भी बहुत है आज का निर्णय काफी है तीसरी बात अब तक जितने भी सन्यास के जगत में रूप हुए वो सभी संप्रदायों से बंधे हुए थे इसलिए सन्यासी कभी भी मुक्त नहीं हो पाया कोई सन्यासी हिंदू है कोई मुसलमान है कोई जैन है कोई बौद्ध है कोई ईसाई कम से कम सन्यासी तो सिर्फ धार्मिक होना चाहिए इसका ये अर्थ नहीं कि वो मस्जिद न जाए कि मंदिर ना जाए यह उसकी मौज है वो कुरान पढ़े या गीता पढ़े ये उसकी पसंद है वो जीसस को प्रेम करे कि बुद्ध को प्रेम करे ये उसकी अपनी बात है लेकिन सन्यासी होते ही वो व्यक्ति की उसका अपने ही क्योंकि सभी धर्म अब उसके अपने हो गए इसलिए सन्यास में एक तीसरी बात भी मैं जोड़ना चाहता हूं वो है गैर सांप्रदायिकता संप्रदाय के पार सन्यासी को होना चाहिए और अगर इस पृथ्वी पर हम ऐसे सन्यासी पैदा कर सके जो ईसाई नहीं है हिंदू नहीं है जैन नहीं है बौद्ध नहीं है तो हम इस जगत को धार्मिक बनाने के रास्ते पर आसानी से ले जा सकेंगे और अगर सन्यासी हिंदू बौद्ध और जैन न रह जाए तो आदमी आदमी को लड़ाने के बहुत से आधार गिर जाएंगे और आदमी आदमी को जोड़ने के बहुत से सेतु फैल जाएंगे इसलिए सन्यासी को मैं सिर्फ धार्मिक कहता हूं रिलीजियस माइंड उसका किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं क्योंकि सारे धर्म उसके अपने हैं ये दूसरी बात है कि उसे गीता से प्रेम हो और वो गीता पढ़ता है ये दूसरी बात है कि उसे कृष्ण से प्रेम हो वो कृष्ण के गीत गाता है ये दूसरी बात है कि उसे जीसस से मोहब्बत है वो जीसस के चर्च में सो जाता है ये बिल्कुल दूसरी बातें हैं ये उसकी व्यक्तिगत बातें है लेकिन अब वो ईसाई नहीं है जैन नहीं है हिंदू नहीं है बौद्ध नहीं है और कल अगर किसी गाँव का मंदिर उसे बुलाता है तो मंदिर में रुकता है मस्जिद बुलाती है तो मस्जिद में रुक जाता है चर्च निमंत्रण देता है तो चर्च का मेहमान हो जाता है अगर हम इस पृथ्वी पर लाख दो लाख सन्यासी भी धर्मों के पार निर्मित कर सके तो हम दुनिया में आदमी आदमी के बीच के वेमनस को गिराने के लिए सबसे बड़ा कदम उठा सकते हैं। इस तरह के सन्यास को मैं तीन हिस्सों में बांट देना पसंद करता हूं, जो आपको समझ में आसान हो जाएंगे वे लोग जो अपनी जिंदगी को जैसा चला रहे वैसा ही चला के सन्यासी होना चाहते हैं वे वैसे ही सन्यासी हो जाएं। सिर्फ सन्यास की घोषणा अपने और जगत के प्रति कर दें सन्यास का निर्णय अपने और जगत के प्रति ले लें लेकिन जहां हैं उसमें रत्ती भर फर्क ना करें जो है उसमें फर्क करना शुरू कर दें। लेकिन बहुत लोग हैं ढेर वृद्ध मुझे मिलते हैं जो घरों में तकलीफ में पड़ गए हैं क्योंकि घरों में अब उनका कोई संबंध नहीं आने वाली पीढ़ियों को उनमें कोई रस नहीं है सारे सेतु उनके बीच टूट गए वृद्ध को तो निश्चित ही आश्रमों में पहुंच जाना चाहिए इस मुल्क में एक व्यवस्था थी उस व्यवस्था के टूट जाने के बाद शायद जिसको हम जनरेशन गैप कहते हैं वो पैदा हुआ सारी दुनिया में पैदा हुआ जिसे हम पीढ़ियों का फासला कहते हैं। इस मुल्क की एक व्यवस्था थी कि 25 साल तक के विद्यार्थी को हम जंगल में रखते हैं और पचहत्तर साल के बाद जो बूढ़े थे सन्यासी उनको जंगल में रखते वो पचहत्तर साल के जो बूढ़े सन्यासी थे का पढ़ने आते जंगलों में वो विद्यार्थी का काम कर देते हम पहली पीढ़ी को आखिरी पीढ़ी से मुलाकात करवा देते थे उन दोनों के बीच डायलॉग हो जाता था उन दोनों के बीच संबंध हो जाता था सत्तर साल पचहत्तर साल का बूढ़ा पांच और दस साल के बच्चों से मुलाकात ले लेता था सत्तर पचहत्तर साल में जो उसने जिंदगी से जाना और सीखा और बहुत कुछ चीजें हैं जो यूनिवर्सिटीज में नहीं सीखी जाती सिर्फ जिंदगी के अनुभव में ही सीखी जाती हैं। जिस दिन से हमें यह ख्याल पैदा हो गया कि सारा ज्ञान विश्वविद्यालय से मिल सकता है उस दिन से दुनिया में ज्ञान तो बहुत है लेकिन विस्डम प्रज्ञा बहुत कम होती चली गई सिटीज में ज्ञान भला मिल जाए प्रज्ञा विजडम नहीं मिलती है विजडम तो जिंदगी की ठोकरों और टक्करों संघर्षों में ही मिलती है। वो तो जिंदगी से गुजर के ही मिलती है तो हम अपने सबसे ज्यादा बूढ़े व्यक्ति को अपने सबसे छोटे बच्चे से मिला देते थे ताकि दोनों पीढ़ियां जाती विदा होती पीढ़ी डूबता हुआ सूरज उगते हुए सूरज से मुलाकात ले जाए और जो बारह घंटे की यात्रा उसने पाया है वो उगते हुए सूरज को दे जाए वो संबंध टूट गया है उससे खतरनाक परिणाम हुए पीढ़ियों के बीच फासला बढ़ गया है बूढ़े और बच्चे के बीच कोई डायलॉग नहीं है बूढ़े और बच्चे के बीच कोई बातचीत नहीं है बूढ़े की भाषा न बच्चे समझते न बच्चों की भाषा बूढ़ा समझ पाता है बूढ़ा बच्चों पर नाराज है बच्चे बूढ़ों पर हंस रहे हैं वो उनकी नाराजगी का ढंग है अगर जीवन में एक तारतम्य न रह जाए और जीवन में पीढ़ियां इस तरह दुश्मन की तरह खड़ी हो जाएं तो जिंदगी एक क्या एक अराजकता बन जाती है उस जिंदगी से सारा संगीत खो जाता है तो मेरी दृष्टि में है कि एक तो वे सन्यासी जो अपने घरों में अपनी जिम्मेदारियों के बीच में सन्यासी होंगे लेकिन कल उनमें से बहुत से लोग जिम्मेदारियों के बाहर हो जाएंगे बहुत से लोग आज जिम्मेदारियों के बाहर है जिन तो कोई जिम्मेदारी नहीं है वो घरों में बोझ भी हो जाते क्योंकि जो सदा से काम से भरे रहे खाली होना उन्हें बहुत मुश्किल होता है तब वो बेकाम के काम करने लगते हैं जिनसे दूसरों के काम में बाधा पड़नी शुरू हो जाती उन्हें जिंदगी की भीड़ और बाजार को छोड़कर जरूर आश्रम की दुनिया में चले जाना चाहिए वहां वे साधन भी करें ध्यान भी करें परमात्मा को भी खोजें और उन्हें जो मिल जाए वो इन गांव से जो बच्चे उनके पास कभी महीने दो महीने के लिए आके बैठते रहे ज्यादा देर भी बैठाए जा सकते हैं क्योंकि मैं तो मानता ही हूं कि ऐसे आश्रम ही यूनिवर्सिटीज बन जाने चाहिए इन बच्चों को वे अपना सारा सब कुछ दे जाए जो उन्होंने जाना है ऐसे युवक भी हो सकते हैं जिनके व्यक्तित्व की दिशा ऐसी है कि वे नहीं जाना चाहते संसार में तो उन्हें जरूरी भेजना आवश्यक नहीं है ढेर लोग हैं जिनके पिछले जन्मों की यात्रा उस जगह उन्हें ले आई है कि उनके लिए विवाह का कोई अर्थ नहीं होगा उनके लिए अब जगत में बहुत अर्थ नहीं होगा अगर ऐसे लोग हैं तो उनके लिए जबरदस्ती जगत में डालना वैसा ही पागलपन है जैसे किसी आदमी को जिसे अभी विवाह करना था जबरदस्ती दीक्षा दे देना पागलपन है नहीं जिनको जिनकी जिंदगी में सहज ही सुगंध है और जो छोड़ के इस घेरे के बाहर जीना चाहते हैं वो जरूर आश्रमों में जिए उनके आश्रम प्रोडक्टिव होने चाहिए वहां वे खेती भी करें बगीचे भी लगाएं फैक्ट्री भी चलाएं स्कूल भी चलाएं अस्पताल भी चलाएं वे वहा पैदा भी करें और उस पैदावार पर ही जिये ये तीन दिशाओं में और जो लोग इन तीनों में से कुछ भी नहीं कर सकते वे भी इतना तो कर सकते हैं कि वर्ष में पंद्रह दिन हॉलीडे पे चले जाए अंग्रेजी का यह हॉलीडे शब्द बहुत अच्छा है का मतलब छुट्टी नहीं होता हॉलीडे का मतलब होता है पवित्र दिन वो वो जो रविवार है, है। अंग्रेजों के लिए पश्चिम में पवित्र दिन है। क्योंकि उस दिन परमात्मा ने भी काम छोड़ दिया दुनिया बनाकर उसने आराम किया छह दिन उसने दुनिया बनाई सातवें दिन वो भी सन्यासी हो गया उसने सातवें दिन आराम किया जो छह दिन काम कर रहे हैं सातवें दिन उनको भी आराम चाहिए जो साल भर काम कर रहे हैं वो कभी महीने भर के लिए हॉलीडे पे चले जाएं पवित्र दिनों में चले जाएं छोड़ दें भूल जाएं इस दुनिया को एक महीने के लिए डूब जाएं किसी और यात्रा में एक महीने सन्यासी की तरह किसी आश्रम में जी के लौटे आप दूसरे आदमी होकर लौटेंगे आप कुछ आत्मिक होकर लौटेंगे आंतरिक होकर लौटेंगे दुनिया यही होगी लेकिन आपका दृष्टिकोण बदला हुआ होगा मेरे लिए सन्यास का ऐसा अर्थ है और ये व्यक्तिगत निर्णय और चुनाव है और ऐसा सन्यास अगर पृथ्वी पर फैलाया जा सके तो हम पृथ्वी से सन्यास को मिटने से रोक सकते हैं अन्यथा बहुत कठिनाई मालूम है कि सन्यास बच सके साम्यवाद जितने जोर से फैलेगा सन्यास की हत्या उतनी ही व्यवस्था से होती चली जाएगी आज चीन में जहा कल बुद्ध की प्रतिमा रखी थी वो प्रतिमा तो फोड़ डाली गई माओ का फोटो लटका दिया गया है आज चीन के स्कूलों में बच्चों की दीवालों पर जो वचन लिखे हैं वो बहुत हैरानी के एक स्कूल की दीवार पर चीन में लिखा हुआ है कि जो बच्चा माओ की किताब एक दिन नहीं पढ़ता उसकी भूख मर जाती है। जो बच्चा माओ की किताब दो दिन नहीं पढ़ता उसकी नींद चली जाती जो बच्चा माओ की किताब तीन दिन नहीं पढ़ता वो बीमार पड़ जाता जो बच्चा माओ की किताब चार दिन नहीं पढ़ता उसका जिंदगी अंधकारपूर्ण हो जाती माओ की किताब में ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई भी बच्चा दुनिया में कहीं भी उसे पढ़े लेकिन स्कूल के बच्चों को समझाया जा रहा एक यात्री चीन गया था तो एक मनिस्ट्री के पास से गुजर रहा था एक पहाड़ पर बसे हुए आश्रम के पास तो उसने अपने गाइड से पूछा कि ऊपर जो आश्रम दिखाई पड़ता है पर्वत पर वहां साधु रहते होंगे तो उस गाइड ने का करिए आप बड़े पुरानी बुद्धि के आदमी मालूम पड़ते हैं वहां कम्युनिस्ट पार्टी का दफ्तर है, साधु वहां अब नहीं रहते पहले रहते थे लेकिन वो सोशक दिन समाप्त हुए अब अब उन सोशकों की कोई जगह नहीं है चीन में अब वहां कम्युनिस्ट पार्टी का दफ्तर है बुद्धि की जगह माओ को बिठा दिया जाएगा आश्रमों की जगह कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर हो जाएंगे कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तरों में ऐसा कुछ बुरा नहीं है माओ की तस्वीर में ऐसा कुछ बुरा नहीं है लेकिन जिस जगह उसे रखा जा रहा है उसमें जगत बहुत कुछ खो देगा कहा बुद्ध कहा माओ कहा बुद्ध के जीवन का आनंद कहा बुद्ध के जीवन का प्रेम और करुणा कहा बुद्ध की ऊंचाइया कहा बुद्ध के चित्र पर उतरा हुआ निर्वाण कहा बुद्ध के एक एक वचन का अमृत कहां माओ उस कोई भी तुलना नहीं उस कोई भी संबंध नहीं है लेकिन ये हो रहा है ये सारी दुनिया में होगा ये कलकत्ते में हो रहा है ये बंबई में होगा कलकत्ते की दीवारों पर लिखा हुआ है जगह जगह कि चीन के अध्यक्ष माओ हमारे भी अध्यक्ष कलकत्ता और बंबई में बहुत फैसला नहीं है और जो कलकत्ते की दीवारों पर लिख रहे हैं उन हाथों में बंबई के हाथों में बहुत फर्क मुझे दिखाई नहीं पड़ता इस जगत से धर्म का फूल तिरोहित हो जाए अगर कोई ऐसा चाहता हो तो सन्यास की पुरानी धारणा से चिपके रहना चाहिए और अगर इस जगत में धर्म के फूल को बचाना हो तो सन्यास की नई धारणा को जन्म देना जरूरी है